शांति शांति शंकर शंकरचार्य संवातराय सूत्रभाष्यंदेन्दर विभाग व्योम वृद्वहाय दक्षिणा अर्थ तो संग्रह जैसे तर्क संग्रह वहां विग्रह क्या देते हैं तर्काण संग्रह तर्काण संग्रह तर्क न पदार्था ये ग्रंथ तो इसी प्रकार की यहाँ भी अर्थान संग्रह तो अर्थान यहाँ संग्रह अर्थात अर्थों का संक्षेप से कथन वहाँ इसमिन ग्रंथे को यहां को कह दिए यहाँ भी अर्थ संग्रह अगर ये ग्रंथों को कहेंगे तो फिर यमिन ग्रंथे चला जाएगा वहाँ की तो विग्रह उस प्रकार की दिए हैं कि तर्काणाम संग्रह हो यिन ग्रंथे यहाँ संग्रह का अर्थ कथन किया जाता है अर्थात अर्थान संग्रह इस प्रकार की अर्थ अर्थ अर्थात पदार्थ वहां जैसे पदार्थ कहते हैं पदार्थ अर्थात तो सप्त तो पदार्थ तो यहां पदार्थ पदार्थ अर्थात मुख्यतः तो मीमांसा में पदार्थ हो गया कर्म बाकी सब कर्मों के लिए उपयोगी कर्म का अंग इसलिए यहाँ पदार्थ अर्थात कर्म उसका कथन होगा तो कर्म में बाकी जो सब अंग रहेंगे वो भी सब कर्म से संबद्ध संबंधी होकर के वो भी पदार्थ रूपेण परम्पराया ग्रहण हो जाएंगे तो इसलिए कर्म कर्म संबंधी इनका ही कथन होगा इसमें अच्छा यह अर्थसंग्रह ये मीमांसा दर्शन का ग्रंथ है मीमांसा उसमें सन प्रत्यय होता है धातु मान मान मान धातु मान धातु से मान मानवध दान सान्यो दीर्घाभ्यास्य ऐसे सूत्र है मानवध दान सान्ध्यो दीर्घा अभ्यास्य अभ्यास को दीर्घ हो जाता है संपत्य होगा और अभ्यास को दीर्घ हो जाएगा और वहां भारतीय माने जिज्ञास मान धातु से ये जो संत्य होगा गया अर्थ में ये कोई इच्छा अर्थ में नहीं है संपत्य जो इच्छा अर्थ में वो वो सूत्र नहीं है अच्छा तो उसे मीमांसा मान धातु हो गया दी हो गया अभ्यास में आ गया रसो हो गया म हो गया फिर दीर्घ हो लघो इस प्रकार के होकर के ये मीमांसा बन गया टाप हो गया था मीमांसा अच्छा ये ग्रंथकार होते हैं लोगाक्षी भास्कर मंगलाचरण में स्वयं अपना नाम वो दिए ही हैं मी मांसा धातु हो गया मान मान तो ये पूजित तो विचार मानेर जिज्ञासायाम तो जिज्ञासा अर्थात जिज्ञासा का अर्थ जैसे ब्रह्मसूत्र में कहते हैं तो जिज्ञासा कैसे करेंगे वो तो इच्छा है कहेंगे तो इच्छा इच्छा नहीं किया जा सकता है तो इसलिए यहाँ जिज्ञासा में धातु हो गया ज्ञान धातु ज्ञान अर्थक ज्ञान में तो कोई इच्छा मतलब ज्ञान में कोई विधि नहीं हो पाएगा और दूसरा उसमें प्रत्यय हो गया सन स्वन भी इच्छा इच्छा में भी विधि नहीं हो पाएगी इच्छा करिए ऐसा करने से नहीं हो जाएगा स्वर्ण बुद्धि हुई तो इच्छा होगी तो इसलिए यहाँ जिज्ञासा अर्थ का जैसे ब्रह्मसूत्र में कह देते हैं कि विचार में लक्षणा कर लेंगे इसी प्रकार कि यहां भी मीमांसा शब्द का अर्थ है पूजित तो विचार में लक्षणा कर लेंगे और यह जो ग्रंथ है अर्थात तो कर्म संबंधी ग्रंथ वेद का विचार होने से पूजित तो विचार मीमांसा शब्द का अर्थ हो जाएगा पूजित विचार अभी इसके ऊपर रामेश्वर शिव योगी वो अर्थ संग्रह कौमु नामक टीका कर रहे हैं तो हम लोग टीका पूरा नहीं देखेंगे जहाँ विशेष अंश है मतलब मूल को उपभ्रघ करने के लिए अर्थात तो समृद्ध करने के लिए टीका आवश्यक है उतने जगह हम लोग देखेंगे ये ग्रंथकार है अर्थात ये जो अर्थकौमुदी ग्रंथकार है ये अर्थ संग्रह ग्रंथ है उसका करता है लोगाक्षी भास्कर ये आगे थोड़ा हिंदी में दिए हैं बताएंगे वहाँ इसका टीकाकार हो गए रामेश्वर शिव योगी तो टीकाकार मंगलाचरण करते हैं त्रिष्ठूप छ हैं आद्यो यो विश्व सर्गे महे स्व तीन तीन छ बारह अच्छा ये त्रिष्टूप नहीं है ये बारह हुआ यज्ञ दीनाक्षेपेव भूता सर्वभूतात्मा हृदंग कार्यंग कौत यो महेशो आद्यो विश्वसर्गे हेतु यो महेशो महेशसर्गे हेतु यो मे कार्यं यदीना हव्यक्षेपदेव भूताभूताृद इस प्रकार के हो जाए महेश महेश में समास कैसे कहेंगे महा ईश की सूत्र से समास होगा विग्रह कैसे कहेंगे सम महत्मो तमोत्कृष्ट पूज्यमन इति महेश जैसे अंत्य भवि अंत्य आदिता कहते हैं आदो भवो इति आद्य आदो भवो अर्थात ये सृष्टि का पहले से ये विद्यमान है और वो महेश है विश्व सर्गे हेतु विश्व सर्गे सर्ग अर्थात विश्वसर्गे समासि कर्मधार कैसा सृष्टि विश्व से स्वर्ग स्वर्ग अर्थात सृष्टि सृज विसर्गे धातु तो हो गया सर्ग विश्वसम हेतु अर्थात विश्वसृष्टि में जो हेतु तो है यो महेश आद्यः विश्वसर्गे हेतु और यज्ञादीना यव्य निक्षेप अस्मै इति निक्षेपः जिसको उद्देश्य बना करके निक्षेप किया जाता है निक्षिप्य अस्मयी चतुर्थी करके निक्षेप वह करेंगे चतुर्थी अर्थ में अर्थात वो सारे यज्ञ का संप्रदान है जिसके लिए हबीर इत्यादि अर्पण किया जाता है उसको संप्रदान कहते हैं तो निक्षेप निक्षिप्य इति निक्षेप और किसका निक्षेप हो रहा है कहते हैं हव्य हव्य अर्थात जो हबीर दे रहे हैं यज्ञ में हव्य से निक्षेप इतिहाव्य निक्षेप और निक्षेप में हो गया निक्षि वो हो गया देव इसलिए हव्य से निक्षेपेव स्वे कर्म कर्मधारय हो जाएगा तो हव्य निक्षेप देव किसका यज्ञादि नाम यज्ञादि में जो हव्य निक्षेप का देव होता है जिसके लिए हव्य दिया जाता है और वो भूता नाम भर्ता सब क्या भरण पोषण करने वाले भर्ता सर्वभूतांतरात्मा सभी भूतों का अंतरात्मा अंतरियामी रूपे में रह करके सभी को प्रेरणा देते हैं तो सत्कर्मों में प्रेरणा देंगे ना दुष्कर्मों में भी प्रेरणा देंगे दोनों में <laughs> दो देंगे जैसे संस्कार है उसी मुताबिक प्रेरणा देंगे कहते हैं ओ सर्वभूतांतरात्मा तत्प्रणाम में कार्यम हृदयम करो तुम भी परमात्मा का इतने सारे वाचक शब्द हो गया आगे तत्प्रणाम इसमें समाज कैसे कहेंगे अभी प्रणाम कहते हैं तस्मे ही प्रणाम उस परमात्मा को जो प्रणाम कर रहे हैं वह प्रणाम क्या विभक्ति दे तत्प्रणाम में प्रथम ये कर्ता तत्व ये लोग हाँ ये ईश्वर को मानते हैं।, हैं ये जो बाद वाले ये अब हिंदी है ना उसमें आप थोड़ा पढ़ेंगे एक दो तो पृष्ठा पढ़ेंगे उसमें सब दे रहे हैं अर्थात तो प्राथमिक मीमांसक लोग कर्मों को महान मान करके कर्म ही फल देगा तो ईश्वर की आवश्यकता क्यों है ऐसा कहते थे किंतु तो धीरे धीरे जो मीमांसक लोग आए वो सब शेस्वर हो गए तो ये इस प्रकार की आगे ग्रंथकार भी कहते थे कि वासुदेवम रमा कांत बिलकुल कर इसलिए ये सब सेश्वरवादी हो गए तत् तो प्रणामम तस्में प्रणाम वो परमात्मा को जो प्रणाम कर रहे हैं वह प्रणाम में कार्यम हृदय करो तू मेरा जो कार्य अभी जो टीका लिख रहे हैं ये टीका कर कर रहे हैं हमारा कार्य हम जो टीका लिख रहे हैं ये हृदय हृदय अर्थात हृदय हितम तस्मे हितम अर्थ में यत होता है हृदय हितम होने से हृदय से यत हो जाएगा फिर हृदय को हृदय आदेश हो जाएगा पद्म नीश्सन सूत्र से तो हो जाएगा हृदय अर्थात हृदय के लिए उपयोगी हृदय के लिए अर्थात प्रीतिकरक करवाए हमारे ये कार्य तो प्रीतिकरक करवाने का करता कौन होगा तत्प्रणाम अर्थात हम उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं वही प्रणाम हमारा कार्य को हृदय बनाते अच्छा श्रीजैमिनी अंथ प्रवेश नि विदुषा तत्र बाला मुदीय वित श्री, श्री नये बालानं विदुषा ग्रंथः बादुषा एक वाक्य हो गया श्री नये बालानं विदुषा ग्रंथः तत्र तत्र अर्थात तस्मिन् तस्मिन् इं कौदी वितने वितन्यते। अतः टीकाकार कहते हैं कि श्री जैमिनी नय नय अर्थात सिद्धांत उनका मत जयमिनी महर्षि का मत में उनका सिद्धांत में वाला नाम प्रवेश बालकों का प्रवेश करने के लिए विदुषा निरूपित ग्रंथ विद्वान के द्वारा निरूपित निरूपित कृतम विद्वान के द्वारा ग्रंथ किया गया कौन सा ग्रंथ अर्थसंग्रह ये टीकाकार कह रहे हैं विद्वान के द्वारा अर्थात लौगाक्षी भास्कर के द्वारा संग्रह ग्रंथ किया गया निरूपित तो, कृत रचित तत्र अर्थात लौगाक्षी भास्कर का जो अर्थ संग्रह ग्रंथ है जो कि निरूपित तो हुआ विद्वान के द्वारा उस ग्रंथ में इम कौमुदी वितन्यते थे अर्थात अर्थ संग्रह कौमुदी टीकाकार कर रहे है। आगे टीका में इह खलु परम मुनिना मुनी धर्मा धर्म विवेकाय द्वादलक्षणी मीमस प्रणीता इहु खलु खलु अर्थात अर्थवण दो वाक्यलंकार दोनों परम परम मुनिना इति मुनीसुजा नोगा मतलब करुणा अस्ती है कूक परम कारुणिक परम कारुणिक अर्थात अहेतु की जो कहते हैं कोई हेतु के बिना जो कुछ कृपा करते हैं परम कारुणी के न धर्मा नयि धर्म आगे आगे क्या समझ करेंगे धर्म विवेक आगे तस्मे विवेकाय तस्म तो धर्माधर्मयोर विवेकाय द्वादश लक्षणी मीमांसा प्रणीता द्वादश लक्षणी त तो द्वादशल अथवा लक्षण यक्षण अर्थात अध्याय तो इस मीमांसा दर्शन में जैमिनी महर्षि प्रणीत मीमांसा दर्शन में बारह अध्याय है तैसे तो ब्रह्मसूत्र में चार अध्याय सोलह पाद हो गया इसमें बारह अध्याय साठ पाद है बारह अध्याय करके साठ पाद है कहीं चार है कहीं पांच है कहीं छह है इस प्रकार की कम ज्यादा है ये द्वादश लक्षणी कहते हैं जैसे अष्टाध्यायी हो गया पाणी निमर्शी का इस प्रकार की इसको द्वादश लक्षणी कहते हैं ये मीमांसा प्रणीता प्रणीता प्रणय किया गया त्रत ही प्रवेशा उसमें प्रवेश करने के लिए कौन कद शिशूना अर्थसंग्रहाख्यम प्रकरण प्रारभमाण लौगाक्षी भास्कर शिष्टाचार पिप्रात प्रचय गमनादि फलकम इष्टदेवता नमस्कार लक्षण मंगलम आचरती त्रवेशा त्र अर्थात मीमांसा दर्शन जैमिनीत उष् प्रवेशने के लिए कौन प्रवेश करेंगे कद शिशूना जैसे तर्क संग्रह में बाला नाम कहा गया बाला नाम का क्या लक्षण दिया गया वहाँ बालक का लक्षण व्याकरण काव्यकोश अनधित न्याय शास्त्र यहाँ इसी प्रकार की शिशु का लक्षण क्या हो जाएगा अधित व्याकरण काव्यकोश अनधित मीमांसा शास्त्र समान है ये तो शिशु नाम अर्थ संग्रह प्रकरण प्रारभ अर्थ संग्रह नामक ये प्रकरण ग्रंथ तो प्रारंभ मान करते आरम्भ करने वाला कौन कहते हैं लौगाक्षी भास्कर ये दक्षिण का है व्यक्ति तो उनका कुल नाम होता है लौगाक्षी और उनका व्यक्तिगत तो नाम हो गया भास्कर एक कुल नाम होता है कि ये नाम होता है दक्षिण में ये शायद महाराष्ट्र में भी ऐसे होता है ना ये चलता है लौगाक्षी भास्कर शिष्टाचार परिप्राप्तम अभी मंगलम आचरती वाक्य का अंतिम दे दिया मंगलम आचरती मंगलम हो गया विशेष्य उसका विशेषण देते हैं शिष्टाचार परिप्राप्तम समा से कैसे कहेंगे शिष्टाचार में पहले शिष्टाचार हिस्ट आचार्य कैसे हो जाएगा शिष्ट से शिष्टा नाम आचार तो शिष्टाचार शिष्ट का क्या लक्षण दिए है वेद प्रामाण्य अभिगंत्रित्व वेद का प्राम्य को जो स्वीकार करता है कहते हैं वेद का प्रामाण्य को मानता है जैसे अग्निहोत्र जू होती और यवागुम पच होती वेद प्रमाण है पहले अग्निहोत्र कर देगा बाद में यवाग करेगा क्यों कहते हैं वेद प्रमाण है तो कहते हैं ये होने से तो अनर्थ हुआ मतलब व्यर्थ हुआ इसलिए कहते हैं कि फल साधना भ्रांति रहित्व फल क्या है साधन क्या है इस अंश में भ्रांति नहीं होनी चाहिए नहीं तो वैद्य को प्रमाण मानता है जैसे कहा है ऐसे कर दिया तो यहां साधन हो गया यवागु उसके द्वारा संपादन होगा अग्निहोत्र तो फल साधन में उसको भ्रांति है वेद तो प्रमाण मानता है किंतु फल साधन में भ्रांत है इसलिए उसको शिष्ट नहीं कहा जाएगा <coughs> तो फल साधन अंश में जिसको भ्रांति नहीं है जानता है कि यवागु अग्निहोत्र के लिए साधन है तो इस अंश जिसको स्पष्ट है उसको कहा जाएगा शिष्ट भ्रांति रही तो तुम दिया है संग्रह का किरणी में दिया है तो हो गया शिष्ट अभिशिष्टा निष्टाचार आगे परि प्राप्त पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ तो कौन शिष्टाचार परिप्राप्तम कि शिष्टाचार परिप्राप्तम किम शिष्टाचार से क्या प्राप्त हुआ विशेष क्या है मंगलम मंगलम का प्रथम विशेषण हो गया शिष्टाचार परिप्राप्तम आगे प्रचय तो गमन आदि फलकम प्रचय विस्तार तमन विस्तार से प्राप्ति गमन अर्थात प्राप्ति प्रचय गमन आदि केहने से विघ्नध्वस विघ्ननाश तो प्रचय गमन विघ्ननाश ये हो गया प्रचय गमन आदि आगे प्रचय गमन आदि फलकम क्या समास हुआ फलम यश बहुबरी कह कहेंगे कर प्रचय गमनादि फलम यश कश्य <coughs> मंगलश्य विशेष हो गया मंगल तो प्रचय गमनादि फलम यश मंगलश्य ये मंगल का द्वितीय विशेषण हो गया प्रथम विशेषण क्या था शिष्टाचार परिप्रातम और प्रचय गमनादि फलकम आगे इष्ट देवता नमस्कार लक्षणम ये जो मंगल करते है मंगल का स्वरूप क्या है क्या करते है मंगल कहते हैं इष्ट देवता नमस्कार तो इष्ट देवताया नमस्कार ये हो गया मंगल का स्वरूप अर्थात कैसे करते हैं मंगल तो तो प्रचय गमन प्रचय विस्तार ग्रंथ सभी के द्वारा आदृत हो सभी लोग इसको अध्ययन करें ग्रंथ का विस्तार का क्या अर्थ बहुत लोग इसको अध्ययन करें प्रचय का अर्थ विस्तार गमन का अर्थ प्राप्ति ग्रंथ विस्तार को प्राप्ति करेगा मंगलाचरण करने से तो इसलिए करते हैं और विघ्न ध्वंस होगा दो कार्य मंगलम आचरती मंगलम आचरती ऐसा कौन कहता है टिका टीकाकर के मंगलम आचरण कह आचरती, आचरती? ग्रंथ का लौगाक्षी भास्कर वासुदेव रोगाक्षी भास्कर जयमिनी नए प्रवेशायाथ संग्रह वासुदेव रच्छा लौगाक्षी भास्कर प्रथम मिलेंगे वो करता है लौगाक्षी भास्कर नत्वा वासुदेव रत नवेशा अर्थसंग्रहुते कुरुत में तो इसलिए इसका फल किसको जाएगा कर्ता को जाएगा अर्थात तो लौगाक्षी भास्कर कह रहे हैं ये बालकों का जैमिनी नयी में प्रवेश करने के लिए हम तो ये कर रहे हैं किंतु इसका फल अंतिम में ये हमको आएगा अर्थात तो हम अपना मतलब विशेष स्पष्टता के लिए हम ग्रंथ कर रहे हैं अर्थात ये ग्रंथकारों का अनौधत्य दिखाने के लिए वासुदेवम रमाकांतम वासुदेवम ये वासुश्चुदेव वासुदेव तो वासु का विग्रह तीन उपाय ये शायद शंकरानंदी देते हैं तो बसती जगति यस्मिन न बसंती जगंती यस्मिन अर्थात तो पूरा जगत जिसमें वास करते हैं अभी बसंती जगंती यस्मिन यस्मिन हो गया परमात्मा वासु बसंती जगंती यह आधेय प्रधान निर्देश किया गया क्योंकि पूरा जगत जिसमें वास करते हैं बसंती जगंती यस्मिन ये हो गया वासु वासु देवस् देव देव ये हो जाएगा और दूसरा है कि वास्ती जगत स्वस्मिन तो अर्थात ये अधिष्ठान प्रधान करके वास परमात्मा ही पूरा जगत को आपने में धारण किए हैं तो वास जगत स्वस्मिन ये अर्थात अधिष्ठान प्रधान हो करके ये निर्देश हुआ तो वसंती जगंती यशमिन आधेय प्रधान हो करके हुआ और वासयती जगत स्वस्मिन हो करके अधिष्ठान प्रधान तो निर्देश हुआ और तीसरा प्रकार के है कि बसती जगती यह अर्थात पूरा जगत में यही वास करता है तो में अंतर्यामी रूपे न और अन्यत्र था ये व्यापकत्व कहने के लिए आधेय प्रधान अधिष्ठान प्रधान और व्यापक ये तीन उपाय के विग्रह ये संक्रांति कहीं शायद वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ शायद वहाँ दिए हैं ये इस प्रकार की व्याख्यान कैसे दिए है इसको अच्छा तो वो ही संक्रांति मूल है वो रमा कांतम रमा यहा कांतम रमा लक्ष्मी तो उनका कांत रमा अर्थात ये प्रकृति माया उसका ईश्वर माया मायापति नत्वा नत्वा अर्थात नमस्कार करके नत्वा में मकार कैसे लोप हो जाएगा अनुधा पदेशो बनति तनोत्यादि नाम अनुनाशिक लोपो झलिकी मिति लौगाक्षी भास्कर उनका नाम कह दे जैमिनी नये नए प्रवेशय प्रवेश उनका प्रवेश के लिए जैमिनी नये अर्थात जैमिनी सिद्धांत में अर्थसंग्रह कुरुते नामक ग्रंथ कुरुते किया जाता है टीका में वासुदेव श्री नारायण श्रियासह नाराणीनारायण सर्वनिवासधिष्ठान तवासान तो अधिष्ठान अर्थ सर्वे च ये निवास तधिष्ठान निवासकहने से ये पूरा जगत वो जगत का अधिष्ठान प्रकाशात्मक ब्रह्म है तो ये प्रकाश रूप ब्रह्म ये सब सेश्वरवादी हो गए यह निरेश्वर ये नहीं रहे तो रमाकांतम रमाया तो वो तो वासुदेव रम रमाकांतम कहते ना अच्छा जयमिनी महर्षि हाँ वो ये इस ग्रंथ का एकदम अंतिम में हिंदी देखेंगे दो तीन दृष्टा वहां दिए हैं जयमिनी महर्षि को ये बात पता नहीं था ये बात नहीं है सभी को पिता अपना चार पुत्र को कह दिया आप तो कपड़े का दुकान लगाएंगे आप तो लोहा का दुकान लगाएंगे आप तो सोने का दुकान लगाएंगे जिसको जैसे निर्देश हो वही करेगा बाकी उनको पता नहीं था ये नहीं है नहीं तो ब्रह्मसूत्र में ये ब्यास जी क्यों कहते हैं ऐसा जयमिनी मानते हैं जयमिनी कहते हैं कि ऐसा व्यास जी कहते हैं ये सब क्यों ये नहीं कि सब जानते नहीं जिसको जो काम दे दिया गया ओ काम कर दिए पूरा निष्ठा के साथ कर दिए कैसे दिया अर्थात कर्म जब निष्ठा पर होकर के करेगा तो धीरे धीरे इसमें आ ही जाएगा आगे रमा कांतम रमाया लक्ष्म न चाह ईश्वर अनंगीकार देखिये पंक्ति भी है ईश्वर मानते नहीं मी मांग सको कैसे कहते कहते हैं द्रव्य त्याग उद्देश्य विष्णु देवताया स्वीकृत तो ये जो वासुदेव कह दिए ये तो कोई देवता नहीं है कैसे इसको आप कह दिए तो कहते हैं द्रव्य त्याग उद्देश्य जिसको उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग किया जाता है विष्णु देवता वो वो अस्वीकृतत्वादीकृत है उसी को तुम वासुदेव शब्द से कह दिया तो कह रहे जयमिनी नए जयमिनी प्रणीते जमिनी न प्रणीतम इतनी जमिनी प्रणीतम तस्मिन महर्षि के द्वारा द्वादश अध्यायात्मक बारह अध्याय इसमें पूर्व वेद भाग विचारात्मके तंत्र इत्यथ इसको पूर्व कांड कहते हैं पूर्व मीमांसा पूर्व वैद भाग पूर्व वैद भाग अर्थात प्रथम अनुष्ठान जिसका किया जाएगा ऐसा नहीं कि वेद का आरंभ करेंगे वेद का आरंभ में ओम अग्नि मिले पुरोहित कर्म ही आरम्भ हुआ है तो फिर भी प्रथम इसका अनुष्ठान होना है तभी चित्त शुद्ध होगा तो ज्ञान मार्ग में द्रव्य त्याग उद्देश्य हम विष्णु भगवान के लिए द्रव्य त्याग करते हैं तो द्रव्य त्याग का उद्देश्य विष्णु भगवान प्रसिद्ध है नहीं के तो वासुदेव कैसे कह के दिया रमाकांत कैसे कह दिए शंका करने वाला कहता है कहते हैं विष्णु भगवान वो प्रसिद्ध है कैसे प्रसिद्ध है कहते आप लोग कर्म करते है विष्णु भगवान के लिए भी कर्म करते हैं तो द्रव्य त्याग का उद्देश्य किस उद्देश्य करके द्रव्य त्याग करते है कहते विष्णु को सारे द्रव्य त्याग विष्णु भगवान को नहीं हो रहा है किंतु तो कुछ द्रव्य त्याग विष्णु भगवान को हो रहा है तो इसका अर्थ है कि उसी कर्म में वो प्रसिद्ध है कोई अप्रसिद्ध पदार्थ को नहीं कह दिया तो कह रहे गया प्रवेशा श्लोक में कहा गया जैमिनी नये प्रवेशा प्रवेशा वालान शेष है अर्थसंग्रहमती अर्थसंग्रह ग्रंथम कुरुते अर्थनाथ द्वादाध्याय प्रतिपाद्य प्रमाणादि पदार्थानाम द्वादश अध्याय में प्रतिपादन किया गया जो प्रमाणादि पदार्थ प्रमाणादि यहाँ के श्लोक हैं वो श्लोक हम लिख देगा आप लोग सबको भेज देगा तो ये है प्रमाण भेद से सत्व प्रयुक्ति क्रम संज्ञा अधिकारे सामान्य विशेषतः बाध स्वतंत्र प्रसंगाशोदिता क्रम इस प्रकार के अर्थात ये मीमांसा दर्शन में बारह अध्याय में प्रत्येक अध्याय में क्या क्या चीज कहा गया ये श्लोक में उसका संग्रह कर दिया गया वो उसको आगे ये कहते हैं टीकाकार में अर्था अर्थात द्वादश अध्याय प्रतिपाद्य प्रमाणादि पदार्था अध्यायस्य अध्यायाच आगे तेषु प्रतिपाद्यु प्रतिपाद्य प्रमाणादि तनाद वह हो पदार्थ तक्षिप्त शब्दरचनया लक्षणादी कथन यहाँ संग्रह का अर्थ हो गया कथन तो जैसे तर्कसंग्रह ये ग्रंथें यहां इस प्रकार की नहीं लिया कथन यही अर्थ नाम संग्रह ना ये प्रथम अध्याय है प्रमाण अध्याय अर्थात ये वेद का ये जो कर्म ये जो विधि ये सब प्रमाण है नहीं तो कोई कहेगा जैसे नास्तिक लोग ये है क्यों प्रमाण होगा तो प्रथम अध्याय में वेद का प्रामाण्य सिद्ध किया गया है वेद अर्थात उसमें जो विधि भाग है वो सब का प्रामाण्य सिद्ध किया गया है आगे कह रहे हैं सब एक एक करके कहेंगे प्रथम अध्याय में प्रमाण प्रमाण भेद से शेषत्व प्रत्येक अध्याय में एक एक विषय का विचार हुआ है तो प्रथम अध्याय हो गया प्रमाण तो इसलिए प्रमाण आदि पदार्थ हो गए बारह अध्याय में प्रमाण भेद शेषत्व प्रयुक्ति क्रम ये सब आया तो ये सब प्रत्येक अध्याय में एक एक विचार हुआ है प्रथम अध्याय में प्रमाण का विचार हुआ है वेद में प्रामाण्यम प्रथम अध्याय इसलिए प्रमाण आदि हो गया तो प्रमाण आदि पदार्थ यह ग्रंथ का विषय संक्षिप्त शब्दरचनया यह यहाँ अर्थसंग्रह एकदम संक्षेप है लक्षण तत्र मेंर्थ जो ये अर्थसंग्रह ग्रंथ में अच्छा ना यहाँ तत्र अर्थात जमीनी दर्शन में प्रथमे लक्षणे विद्यादेहे प्राण्य निरूित प्रथम लक्षण लक्षण अर्थात अध्याय प्रथम अध्याय में विद्यादि का प्राण्य निरूपण हुआ संजीत जी आप जा सकते हैं प्रथम में का ये है, प्रथम अध्याय में में का का ये ये जो विधि इत्यादि है वो सब प्रमाण है इसको वहाँ तर्क से सिद्ध किया गया है प्रथम अध्याय अर्थात मीमांसा दर्शन का प्रथम अध्याय में विध्यादि का प्रामाण्य निश्चय किया गया द्वितीय तद विधेय कर्म भेद निरूपित विधि के द्वितीय द्वितीय अर्थात द्वितीय अध्याय में तद विधेय कर्म प्रथम अध्याय में विधि का निरूपण किया गया ये विधि क्या करेंगे विधि किसका विधान करेंगे कर्म का इसलिए तद विधेय कर्म तत्पद से विधि विधि के द्वारा विधेय हुआ कर्म तो विधि विधेय कर्म उनका भेद निरूपित द्वितीय अध्याय में कर्म का भेद यह कर्म भिन्न कर्म है ये कैसे निरूपण होगा कहते हैं कि इसका ऊपर विचार करके निरूपण कर दे कहते तो यह कर्म यह कर्म से भिन्न है तो कहेंगे जैसे ये प्रयाज में पांच प्रयाज आते हैं तो ईडो यजति बरही यजति तनुन पातम यजति स्विधो यजति स्वाहा स्वाहाकार यजति ये पांच कर्म माना जाएगा ना एक कर्म माना जाएगा कहते हैं यजती एक क्रिया है यजती यजति पांच बार कहा गया इसलिए पांच कर्म होगा अगर एक ही कर्म होता तो कह देते सबको कहकर के ये जती कह देते तो किंतु ये पांच बार कहा गया था तो पांच कर्म तो इसी प्रकार की वहाँ विचार करके निर्णय किया गया कि कर्म का भेद यहाँ है अथवा नहीं है इस प्रकार की निर्णय किया जाए कर्म विधेयक विधि विधि नीधि के द्वारा जो विधेय हुआ कर्म भेद मतलब यह कर्म एक ही कर्म है अथवा नाना कर्म है कैसे जाना जाएगा कहते हैं उसका विचार करके निर्णय वो द्वितीय अध्याय में तृतीय विषेषी भाव शेषी अंग अंगी गौण प्रधान कौन अंग होगा कौन अंगी होगा ये तृतीय अध्याय में निर्णय किया गया जैसे दर्श पूर्णमास हो गया अंगी और उसका अंग हो जायेंगे जो छ हो जाएंगे जैसे अच अच्छ कहने से वो हो गया अंगी, उसका अंग सब कौन कौन आ जाएंगे और ये वो जो कहते हैं जो अवै वो सब अंग माना जाते हैं इसी प्रकार की यहाँ भी दर्शक अंगी, उसका अंग हो जाएंगे अच्छा उसका अंग हो जाएंगे जो प्रया जाति छह तो जा, छह याग को दर्श कहा जाएगा दर्श अर्थात तो अमावस्या पूर्णमास अर्थात पूर्णमासी में होने वाला अमावस्या में तीन याग होंगे पूर्णमासी में तीन याग होंगे तो ये तीन या को छह या को मिला करके कहा जाएगा दर्शपूर्ण पूर्ण मास उसके लिए अंग हो जाएंगे प्रयाज और अनुयाज सब आगे धीरे धीरे विचार आएगा तो कौन किसका का अंग होगा ये तो हो गया कर्मों का अंग कर्म हुआ प्रयाज भी कर्म है दर्शपूर्ण मास भी कर्म है कहीं आएगा कि यह मंत्र किसका का अंग होगा जैसे कहा जाएगा कि इसे त्वाम छिन्नती अभी संशय होता है कि इसे त्वा छेदन करता हूँ तुमको ये किसका अंग बनेगा ती थी शाखा छिन्नति वो प्रकरण में आ गया कहते शाखा छेदन में ये मंत्र अंग बनेगा ये किसका शाखा छेदन होगा कहेंगे दर्श प्रकरण में है दर्श प्रकरण में शाखा छेदन कहाँ है कहेंगे वो दर्श में इन्द्रम दधी इन्द्रम पय ये इष्टि है अर्थात दुग्ध पय के द्वारा मतलब दधि पय से ये होने वाला है तो ये दधी पयो के लिए वो दो आवश्यक है गो दो के लिए बछड़ा को गाय से हटाना पड़ेगा वह कान पकड़ करके हटाना नहीं तो वो पलाश और शाखा से वो बछड़ा को हटाना पड़ेगा तो वो पलाश और शाखा जिसमें वृक्ष से छेदन करेंगे यह मंत्र उच्चारण करना है तो यह सब विचार होगा तो यह मंत्र इसमें लगेगा अच्छा आगे चतुर्थे क्रम प्रयुक्त अनुष्ठे पुरुषार्थ प्रयुक्त अनुष्ठे न क्रतु क्रतु क्रतु प्रयुक्त अनुष्ठे पुरुषार्थ प्रयुक्त अनुष्ठे च पदार्थना परिमाण चिंतीत क्रतु के लिए कितना पदार्थ है और पुरुषार्थ के लिए कितना पदार्थ है जैसे ये कर्म करने का समय में अगर उसमें वृहि पुरोडास है व्रीह अर्थात धान को कुट करके पुरोडास बनाना है तो वृहीन प्रोक्षति इस प्रकार के आएगा ब्रिहीन अवहंती धान को कुटता है ब्रीह को प्रोक्षण करता है जल छिड़कता है उसके ऊपर ये सब क्रतु के लिए चाहिए क्रतु अर्थात कर्म यज्ञ वो यज्ञ के लिए चाहिए अगर ये नहीं करेंगे तो यज्ञ असंपूर्ण होगा यज्ञ विकल हो जाएगा इसलिए ये जो प्रोक्षण अवहनन इत्यादि कर्मों को कहा जाएगा क्रतु प्रयुक्त अंग ये कर्म के लिए चाहिए यज्ञ के लिए चाहिए अगर नहीं करेंगे तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा कुछ किंतु कर्म है अगर आप नहीं करेंगे तो यज्ञ पूरा हो जाएगा तो यज्ञ का जो फलो होना है वो होगा किंतु उसके साथ अगर हम ये अधिक कर पाते हमको ये अधिक फलो होता उस प्रकार के कहा जाएगा पुरुषार्थ जैसे ये पय के द्वारा ये अग्निहोत्र कर सकता है दुग्ध के द्वारा अग्निहोत्र कर सकता है आपका कर्म पूरा हो जाएगा फल भी मिलेगा किंतु अगर वो करता यजमान अगर चाहता है कि हमारा इंद्रिय भी पुष्ट हो इंद्रिय बलवान हो उसके लिए वो दधना दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात, अर्थात वो अग्निहोत्र जो करेगा वो दधि के द्वारा करेगा क्यों इंद्रिय कामस्य इंद्रिय में जो बल चाहता है वह दधी के द्वारा करे अगर वो दुग्ध के द्वारा करेगा उसका कर्म पूरा हो जाएगा फल मिलेगा अग्निहोत्र का फल मिलेगा किन्तु तो उसका इंद्रिय पुष्ट नहीं होगा अगर वो दधि के द्वारा वही कर्म करेगा तो उसका इंद्रिय भी पुष्ट होगा तो ये जो दधि के द्वारा कर्म किया इसको कहा जाएगा ये पुरुषार्थ तो दधी के द्वारा करेगा तो फिर घृतो के द्वारा भी करेगा क्या कते आवश्यक नहीं है तो यहां अभी दधी क्या हो गया तो क्रतु के लिए भी हुआ और पुरुषार्थ के लिए भी हुआ ये दोनों के लिए उभय अर्थ हो गया और कुछ होते हैं केवल पुरुषार्थ जैसे क्रतु होने का समय में कुछ व्रत है जैसे ये हविष्य भोजन करेगा अथवा भूमि शयन करेगा अथवा पत्नी संबंध नहीं करेगा ये सब उस समय में व्रत है किसी किसी कर्म में ये व्रत का विधान नहीं है आवश्यक नहीं है किंतु अगर वो करेगा ये उसका पुरुषार्थ होगा ये क्रतुअर्थ नहीं होगा किन्तु उसका पुरुषार्थ होगा दधि उभयाथ हुआ क्रतु के लिए भी हुआ पुरुषार्थ के लिए भी हुआ और पैसे करेगा तो केवल क्रतुअर्थ ये अवहन न प्रोक्षण ये केवल क्रतुअर्थ तो वहां वो विचार होगा चतुर्थ में क्रतु प्रयुक्त अनुष्ठेयना पुरुषार्थ प्रयुक्त अनुष्ठेना च पदार्था परिमाण चिंतम ये कितना क्रतु प्रयुक्त कितना पुरुषार्थ के लिए ये पुरुषार्थ जिसको चाहिए वो करेगा जिसको नहीं चाहिए नहीं करेगा पंचमे अनु पदार्थ नय में जमीनी नये में अनुष्ठेय पदार्थ पदार्थ क्रम ए जो कर्म जो क्रिया किया जाएंगे सब उनका अनुष्ठान क्रम निरूपण हुआ इसके बाद किसको करना है तो नहीं तो जब नहीं होंगे गुरुजी नहीं होंगे तो ये लड़के लोग बैठे रहेंगे गुरुजी आने से पूछना पड़ेगा उसके बाद क्या होगा इसमें कर्म में विक्षेप विलम्ब होता है तो इसलिए निरूपण कर दिया गया अनुष्ठेय पदार्थ पदार्थ क्रिया कर्म उनका क्रम निरूपण किया गया ष्ठे अर्थात जमीनी नय का षष्ठ अध्याय में विहित कर्म फल भोक्त रूप अधिकार निरूपणम विहित यद कर्म तस्य यद फल तस् यद भोक्तृत्व तो ये यही हो गया अधिकार किस कर्म में कौन अधिकारी है कहते फल जो भोग करेगा वही कर्म में अधिकारी स्वर्ग कामो यजेत वो याग में कौन अधिकारी है कहते जो स्वर्ग चाहता है फल उसको चाहिए इसलिए फल स्वामित्व अधिकार अधिकार क्या है जो फल चाहता है तो वही अधिकार अधिकारी हो जाएगा वि तो तो कर्म का फल का भोक्तृत्व यही अधिकार है ये कहा गया ये तुझे कैसे चार ना फलो जो भोग करेगा में नहीं, करेगा। मतलब ये कर्म में अधिकारी कौन है जो इसका फलो भोग करेगा मतलब इसलिए भोग करेगा तो फिर कर्म करना पड़ेगा उसको मतलब अच्छा मतलब फल का इच्छा न न अंति में भोग भी करेगा मतलब फलो उसको ही मिलेगा वो तो तो तो अधिकारी अधिकारी करना इसी में रहेगा वो अच्छा अच्छा फलो भोक्त तो भावी होगा अभी नहीं है तो फल को चाहिए बोल करके अभी करेगा तो फलो भोग को इच्छा करता है किंतु भोक्ता वही बनेगा भोक्तृत्व तो के चलते अधिकारिक हो गया तो भोक्तृत्व तो है तो फिर इच्छा करना पड़ेगा मतलब कर्म इच्छा करना पड़ेगा फलोभोक्तृत्व तो ये कहीं कहीं किंतु इसका व्यतिक्रम है जैसे पिता करे पुत्र करेगा श्राद्ध फल किसको मिलेगा पिता, पिता को यहाँ फलोभोक्तृत्व तो पिता में रहेगा तो किंतु कर्म करेगा पुत्र ये विचार करके निर्णय किया गया ये जो जातेष्ठि कर्म पुत्र जन्म हुआ जातेष्ठि कर्म कौन करेगा पिता करेगा फल जाएगा पुत्र को जाएगा तो ये सब जागह में निर्णय कर दिया गया है तो इसका व्यतिक्रम है नहीं तो सामान्यतः भोक्तृत्व जिसमें वही अधिकारी होगा कर्म का सप्तमे उपदिष्टांगानाम विकृतो विकृत देशो निरूपित तो ये कर्मकांड में कुछ प्रकृति याग होते हैं कुछ विकृति याग होते हैं प्रकृति याग उसको कहते हैं जिसमें सारे अंगों का निर्देश किया गया है अर्थात वेद में प्रत्येक अंग का विधान हुआ है याग तीन प्रकार के होते हैं इष्टि सोम पशु इष्टि वो याग कहेंगे जिसमें दधि दुग्ध और आज्य आज्य घृतम दुग्ध दधि घृतम इसको लेकर के जो कर्म होगा उसको कहा जाएगा इष्टि और सोम सोम रस जिस कर्म में व्यवहार होगा हवीरत्व तो न उसको कहा जाएगा सोम याग और तृतीय हो गया पशु याग जिसमें पशु अथवा पशु का कोई अंग अंश व्यवहार होगा उसको कहा जाएगा पशु याग तो जितने सारे इष्टी है उनका प्रकृति याग हो गया दर्श पूर्णमास अर्थात दर्श पूर्णमास का जो प्रकरण है वेद में इसमें प्रत्येक अंग का विधान हुआ है एक एक करके यह करना है यह करना है यह करना है प्रत्येक अंग का विधान हुआ है अर्थात अर्ष पूर्ण मास करने के लिए और कोई अन्यत्र कुछ खोजना आवश्यक नहीं है प्रकरण में पूरा कहा गया इसी प्रकार के सारे सोमयाग का प्रकृति याग हो गया ज्योतिषोम ज्योतिषमो सोमयाग में सारे अंग कहा गया और जितने सारे पशु याग उनका प्रकृति हो गया अग्नि ये तीन याग में सारे अंग कथन हुआ है और कुछ याग बाकी है जिसमें सारे अंगों का कथन नहीं हुआ है उसको कैसा करना है तो वहाँ अतिदेश वाक्य है प्रकृति प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य प्रकृति याग के जैसा विकृति याग करना है उसको कहते हैं अतिदेश अतिदेश का क्या लक्षण है अन्य धर्म से अन्य अन्य धर्म से अन्यस्वीन आरोपण तो प्रकृति में जैसा कहा गया विकृति में ऐसा ही करना है जैसे ये सौर्य एक याग है जो कि इष्टी है इष्टी अर्थात दुग्ध दधि आजीय घृत इसके द्वारा होगा तो यह सारे अंगन नहीं कहा गया है इसको कैसा करेंगे कहते हैं जैसे दर्शपूर्ण मास हुआ ऐसा कर दीजिए जैसे कहते हैं भाई नीलकंड जाना है कैसा जाना है कहते हैं वो जा रहे हैं आगे आगे जाने वाला प्रकृति हो गया आप उसके पीछे चल दीजिए इस प्रकार के यहाँ तो प्रकृत उपदिष्ट अंगान प्रकृति में जो अंग कहा गया है विकृतऊ सामान्य अतिदेश अर्थात विकृति वे इसी प्रकार कर दीजिए इसको सामान्य रूपेण अतिदेश कह दिया गया ये सप्तम अध्याय में इसका निर्णय हुआ है विकृति अर्थात तो जिसमें सारे अंगों का कथन नहीं हुआ है कुछ अंग का कथन कर दिया गया बाकी नहीं हुआ है तो उसको कैसा करेंगे कहीं कर देखना है इष्टि है सोम है पशु है कौन सा याग है उस याग का प्रकृति याग कौन है उसमें सारे देख लेना है उसी मुताबिक यहाँ भी कर देना है अच्छा अष्टमे आग्ने वाक इत्यादि प्रकृति अंगाना शौर्य चरु निर्वपेत इत्याद इदि विकृत प्रपञ्चम द्रव्य देवतादिद्वारण विशेष अतिदेश सप्तम में सामान्यतया अतिदेश कर दिया गया अर्थात ये विकृति है तो इसका प्रकृति ये है प्रकृति जैसा हुआ विकृति ऐसा कर दीजिए अष्टम में किंतु विशेष रूपेण अतिदेश गया क्या विशेष जैसे प्रकृति कर्म हो गया दर्श पूर्ण में दर्श अर्थात तो अमावास्या में तीन कर्म होंगे ईन्द्रम दधी ईंद्रम पय आग्नेय और पूर्णमासी में तीन कर्म होंगे आग्नेय उपांशु तो ये हो गया प्रकृति याग इसमें आग्नेय कर्म है आग्नेय कर्म में देवता कौन हो जाएंगे आग्नेय क्या सूत्र लगता है अग्निर्क तो ये प्रति हो गया आग्नेय बना तो वहाँ अग्नि देवता हुआ और विकृति याग है सौर्य ओम स्वामी जी अग्निर्क ये सूत्र से अग्नि से ढक प्रत्यय होने से आग्नेय रूप बनेगा तो अभी प्रकृति हो गया आग्नेय याग जो कि दर्श मास है और उसमें अग्नि देवता है विकृति याग हो गया सौर्य याग सौर्य याग में देवता कौन हो जाएंगे सूर्य, सूर्य।, सूर्य। तो मंत्र जो है प्रकृति में दर्शपूर्ण मास में वो तो स्वर्ग विषय है यहाँ अभी आप आ जाएंगे सूर्य विषय वहां तो अग्नि विषय है प्रकृति में और विकृति में आप सूर्य विषय के आ जाएंगे और अग्नि देवता के लिए कह देते हैं कि आग्नेयो वो अष्टा कपाल अष्ट सुस्कृता संस्कृतम इत अष्टों आठ कपालों में संस्कार किया जाएगा तो प्रकृति जो दर्श पूर्ण मास आग्नि याग है उसमें तो अष्ट यह पूर्वास व्यवहार होगा इत्यादि प्रकृति अंगान प्रकृति याग दर्श उसका अंश हो गया आग्नेय उसमें तो अंग हो गया अष्टा कपाल और किंतु जब विकृति याग में जाएंगे सौर्य याग में सौर्य चरु निर्वपेत वहां रष्टा कपालो में संस्कृत नहीं वहां चरु चरु अर्थात यवागु थोड़ा हलवा और चरु थोड़ा कहते हैं जैसा खीर जैसा हो जाएगा थोड़ा अधिक पानी पानी होने से उसको चरु कहेंगे सौर्य चरु निर्वपेत अगर आपको प्रकृतिबद्ध विकृति करना है सामान्य अतिदेश कर देंगे तो सौर्य एक याग होने से यहाँ भी आप अष्टा करना चाहिए था कहते हैं यह विशेष अतिदेश हो गया यहाँ चोरू करना पड़ेगा यहाँ अष्टादेश अष्टा का नहीं होगा इसको कहते हैं विशेष अतिदेश सामान्य अतिदेश हो गया सौर्य याग दर्श मास जैसा होगा किन्तु विशेष हो गया कि अष्टा नहीं करके चोरु करेंगे आठ कपालों में उसका संस्कार किया जाएगा जो कपाल अर्थात जो नाना खोपड़ी नहीं।, नहीं, नहीं वो जो मिट्टी में बनाया जाता है ऐसे <laughs> जो ब्रीही को अवहन करके कूट करके उसका चावल निकाल करके ये आठ कपाल में अर्थात जो मिट्टी का होता है बर्तन थोड़ा मतलब कटोरा जैसा आधा कटोरा जैसा होता है उसमें बनाते है इसका पुरोडास वो अष्टा कपाल अर्थात तो उसमें आप लोग देखे होंगे क्या नहीं होंगे उसमें अर्थात तो ये जैसे ये दोसा बनाया जाता है ना वो तो पतला होता है वो काफी मोटा होगा अर्थात तो एक इंच तक तो मोटा होगा उसमें डाल देंगे फिर उसके ऊपर और एक कपाल अथवा तो आजकल प्लेट है जो स्टील का प्लेट मिलता है उसको डाल देंगे तो वो मिट्टी का है वो जल नहीं जाएगा उसके अंदर धीरे धीरे गर्म होकर के वो पूरा बन जाएगा अर्थात तो ये बड़ा जैसा बनता है ना वो छोटा छोटा होता है वो बड़ा कोई तेल में नहीं है बस ऐसे खाली पानी पानी अर्थात तो खाली डाल देंगे उसमें वो कपाल में डाल देंगे तो गर्म होकर हो जाएगा जैसे इडली बनाते हैं ना फिलोस वही खाली स्टीम में होता है वो कपाल में रहेगा तो सीधा नीचे से अभी एक अग्निहोत्र जो मतलब ये दर्शपूर्ण आजकल और कौन करता है पता नहीं उत्तर में तो नहीं होता है दक्षिण तो में जो निष्ठावान है ब्राह्मण कोई को करता होगा तो पता नहीं एक हम तो देखे थे यहाँ ब्राह्मण आए थे वो तो अर्थात तो बिल्कुल निष्ठावान रहते थे किंतु तो किन्तु दर्शकवास करते नहीं हम पूछे नहीं है तो कर्म के बारे में उनको आइडिया है कह रहे थे कि हम कुछ करते हैं तो यहाँ दे दिया सौर्यम चरु निर्वपेत इत्यादि विकृत सप्रपंचम द्रव्य देवतादी द्वारेण विशेष अतिदेश यहाँ विशेष कह करके कर, कर दिया अर्थात अष्टा के स्थान पर चोरु ये अतिदेश हुआ अच्छा ठीक है आज यहाँ तक ओम शंकर भगवंतुन ईशो दे अच्छा पाठे पाठ आप लोगों